द्वारा कॉपी कपिन दुर्गट गढ़ नगर कुलाल भयेरा विविध आयुध धरने शरधाए गणते पर्वत शिखर ढाये ढाये महीधर शिखर कोटिन विविधि विधि गोला चले धारात जिम पविपात करजत जनु प्रलय के बादले मर कट बिकट भट जुटत ते लटत भये गही सही गढ़ पर चला वही जानेर आए, आए। मेह गनाथ सुन श्रवण गढ़ पुण्य छेकाए उतरेऊ वीर दुर्गते सनमुख चले बजाए मुख पवन हनुमान भाई अब स्मरण करें कल देख रहे थे प्रथम दिन का युद्ध समाप्त हुआ रात्र में रावण ने बैठकर सभा बुलाई और को सभा में जो सबसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है वो है माल्यवंत रात पूछने पर माल्यवंत ने ये बताया कि देखो इनको तुम मनुष्य समझ रहे हो ये मनुष्य नहीं है ये तो भगवान ही परम परमात्मा ही है उन्हीं ने अवतार लिया है और उनसे तुम्हारा युद्ध कोई शोभा नहीं देता उनसे क्या बैर करना है वो तो परमात्मा सर्वशक्तिमान है और लोगों की शक्ति तो उसके सामने है ही कितनी है तो पहले तो उसने बताया कि देखो मधु कैटव को उन्हीं ने मारा अवतार लेकर के तो इतना भयंकर शक्तिशाली राक्षस थे उनको मार दिया हिणा हरणा कश्यप हुए उनको भी मार दिया तो जब भी ऐसे से महा निशाचर बड़े शक्तिशाली थे उनको मार दिया तो उनके सामने तुम्हारी कोई गिनती नहीं तुम व्यर्थ में उनसे जो है व्यर करते हो यह भी बताया कि देखो भगवान का रूप कैसा है दोहे में बताया कि इतनी बातें बताई भगवान के संबंध में की काल रूप जो दुष्ट लोग हैं उनके लिए भगवान काल रूप है उनके लिए एक तो भय उत्पन्न करने वाले हैं दूसरा उनका विनाश भी करने वाले हैं भगवान खलबन बन दहन दुष्ट लोग जितने हैं उनके लिए विनाश करने के लिए इस बन हो उनका आगने लगा दो आग लगा दो सारा बन जल जाए इसी प्रकार से समस्त दुष्टों का विनाश कर देने वाले है और गुणागार जो सत्पुरुष है उनके लिए भगवान गुणागार है सदगुणों के भंडार है <ath> हैं। उनके लिए सब प्रकार के कल्याण करने वाले हित करने वाले हैं और घनबोध माने ज्ञान स्वरूप है परमात्मा ज्ञान स्वरूप है इसमें परमात्मा का मुख्य लक्षण है कि वो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है ज्ञान स्वरूप बता करके कर परमात्मा भाव प्रदर्शित किया और गुणागार बता करके सजनों का जो है उनका रक्षक बताया और काल रूप बता करके उसको सता करके और दुष्टों का नाश करने वाला बता करके भगवान को जो है वो इनका विध्वंस करने वाला ही बताया निषाक्षरों का वध करने वाले हैं धर्म की रक्षा करने वाले हैं और ये भी बता दिया कि ये जो है ये आदि कारण है परमात्मा है और ब्रह्मा जी शंकर जी जैसे त्रिदेव जो है वो भी उनकी आराधना पूजा करते रहते हैं तो तुम्हारी प्रश्न बाती क्या है तासों कवन विरोध के मैंने उससे विरोध करना कोई अर्थ नहीं रखता है इसमें इनका नाम ब्रह्मा जी का शंकर जी का नाम लेकर के ये बता दिया कि जो तुम्हारे गुरु हैं वो जिसका भजन पूजन करते हैं उनको तुम उनसे तुम व्यर करोगे वो तुम्हारी फिर रक्षा अच्छा कैसे करेंगे जो तुम्हारे इष्टदेव हैं उनके भी जो जिनकी वो इष्टदेव भी जिसकी पूजा करते हैं उनसे तुम व्यर्य करोगे तो ये सब ब्रह्मा या चाहे शंकर जी हों होंगे तुम्हारी रक्षा भला कैसे कर सकते हैं ये दिशाचरी स्वभाव इस प्रकार का है वैसे ही जो है उनका वर्णन कर दिया तुलसीदास ने करके इनके माल्यवंत के मुख से कह दिया जब बुद्धिमंद होती है दुर्बल बुद्धि होती है तब व्यक्ति की ऐसे ही जैसे रावण की स्थिति है ऐसे ही होती है उत्तरकांड में जब देखते हैं कि कागभूषण अपने पूर्व जन्म में शुद्र शरीर था शंकर जी की पूजा करते थे तो उनके भी इसी प्रकार से शंकर जी के तो भक्त तो। लेकिन अपने गुरु को ही विरोधी अब गुरु ये कहे कि देखो भगवान परम ब्रह्म परमात्मा नारायण राम है उनसे विरोध नहीं करना चाहिए शंकर जी के भक्त तो ये अच्छा है लेकिन भगवान नारायण के तुम विरोधी करो तो उसको अच्छा नहीं लगेगा अब शंकर जी भी जिसकी की आराधना पूजा किया करते हैं जिस भगवान की उनसे वो विरोध मानता तो ये इस प्रकार के मंद बुद्धि के लक्षण है इस प्रकार के कि जो व्यक्ति समझ नहीं पाता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं कहाँ गलती है कहाँ दोष है और समझाने वाले गुरु लोग समझाते भी हैं तो भी नहीं समझ में वो अपने अपनी बुद्धि जहाँ जिसकी की अटकी हुई है तहाँ अटकी हुई है प्राण की बुद्धि भी अपने स्थान में जहां अटकी तहा अटकी है इतना बद्ध है अनुभवी है परमात्मा की भी शक्ति को सामर्थ्य को जानने वाला है उसकी भी बात रावण नहीं मानता तो कहते हैं परिहर बैर देव बै देही माल्यवं कहता है उनसे डर छोड़ दो सीता जी को उनको वापस कर दो और भजो कृपा नि परम स्ने ही और भगवान का तुम भजन करो वो कृपा निधान है परम स्ने ही है तुम ये मत डरना की तुमने उनके साथ अपराध किया है इसलिए तुम श्रेष्ठ होंगे तुम सीताजी को ले जाकर को वापस कर दो और उनसे कह दो हमसे गलती हो गई तो बस वे भगवान जो है वो हो अपराध करने वाले को अपराध रूप घुला देते हैं जहाँ सीधे रास्ते पर व्यक्ति आ गया भगवान प्रसन्न हो गए कि बस भगवान तो यही चाहते हैं कि गलत मार्ग पर न चले व्यक्ति सही रास्ते पर चले बस इतनी में भगवान की प्रसन्नता और उनको क्या करना इसलिए तुम तो उसको जो है अपने जो कुछ पूर्व तुमने कर्म किए हैं उनके लिए तुम चिंतित मत हो और भगवान जाओ उनका भजन करो तो माल्यवंत की तो ये बहुत अच्छी शिक्षा थी लेकिन रावण के लिए तो सब विरोधी लगती है अभी तक जितनी शिक्षा उसे प्राप्त हुई और उसका उसने जैसे विरोध किया वैसे यहाँ भी विरोध करता है ताकि वचन बाण समलागे कहते माल्यवंत की बातें रावण के मन में बाण के समान लगी माल्यवंत जो उनकी बात सुनकर के माल्यवंत की बात सुनकर के रावण जो है वो क्रोधित होता है इसके मने और कहने लगा कि करिया मुंह करे जा भागे और उससे कहा कि तुम अपना मुँह काला करो मुंह लाख काला करना मुहावरा है माना तुम यहां से भागो दिखाई मत दो तुम हमारे सामने न पड़ो नहीं तो तुम्हारी भलाई नहीं है ऐसे करके माल्यवंत को रावण डांटता है अब देखो कहा नाना ना और कहा उसका नाती रावण लेकिन अपने नाट को इस प्रकार से बोलता है कहते काला मुंह करो भागो तुम यहां से ऐसी बातें है बूढ़ चो बूढ़ भैस ने तो मरते हो तो ही और ये भी कहता है कि तुम बहुत वृद्ध हो वे तो हो इसलिए हम तुमको छोड़ देते हैं, नहीं तो फिर हम तुमको मारते भी <coughs> मारते क्यों तुमको दंड भी देते तुमको उसके साथ साथ <coughs> मरती हूँ तो ही अब जन नए न दिखा बस मोही अब इसके बाद तुम यहां से भागो और हमको आंखें मत दिखाना आंखें न दिखाना रावण बोल रहा है इसके माने माल्यवंत ने रावण को जो कुछ कहा है उसको आंखें दिखाई है डांट करके कहा है माने हुसला के नहीं कहा और मंत्री जैसे शांति से धीरे से कोई शिक्षा दे ऐसे नहीं दी माल्यवंत ने अपने पद को रख करके कि हम तो इसके नाना है और ये तो छोटा हम है हमारे सामने बहुत तो इसको हम डांट सकते है ये भावना रख करके माल्यवंत ने रावण को डांट करके ये सब बात कही कहा तुम्हारी समझ कैसी है कहा जिससे तुम युद्ध कर रहे हो तुम्हें समझ नहीं आता क्या तुम्हारी बुद्धि किस प्रकार की तो रावण ने समझा की हमें माल्यवंत हमको डांटने चला है तो उससे रुष्ट हो गया उसको और इस कहने लगा कि तो हमें आखिर दोबारा मत दिखाना तो मुंह काला कर उस भाग गया अब देखो रावण की प्रतिक्रिया शिक्षाते शिक्षा तो बहुत लोग देते हैं लेकिन जैसा उसका संबंध जिससे है उसी प्रकार का वो संबंध रख करके रावण प्रतिक्रिया व्यक्त करता है प्रतिक्रिया एक ही है कि उसे किसी की शिक्षा माननी नहीं वो एक जगह बात है लेकिन न मानने पर भी वो कैसे नहीं मानता है अब देखो जैसे शिक्षा माल्यवंत ने दी अंतिम शिक्षा इसी प्रकार से मंदोदरी ने भी दी मंदोदरी की बात बात भी जो रावण को मन में बाण के समान लगी और माल्यवंत की बात दी बाण के समान लगी दोनों एक ही जगह जैसा है लेकिन मंदोदरी से उसने ये नहीं कहा कि तुम अपना मुंह काला करो भागो तुम कौन मारेंगे ये मंदोदरी से नहीं बोला और माल्यवंत से ये बोल देता अब देखो इसके मायने ये है कि वो कहाँ किस प्रकार से बोलता है किसी के क्या होता है वो उसका अपना विवेक है अपना तरीका है रावण जो है वो हो अपनी चतुरता दिखाता है मंदोदरी को एक तो पटरानी महारानी इसलिए उसके साथ में क्रोध नहीं कर सकता वो उनको इस प्रकार नहीं कर सकता तुम तो मुकाला करो दूसरी बात यह अगर कि मंदोदरी को निकाल भी बहुत नाराज हो कहते निकल जाओ तो उसको ये है कि उसके तो लड़के तमाम ये मेघनाथ इत्यादि है तो वो भी माँ का पक्ष लेकर के कौ से विरोधी हो जाए और उस समय जो घर में ही विरोध होने लगे तो विरुद्ध कैसे होगा इससे रावण उस विरोध को घर के विरोध को बचाए रखने के कारण से मंदोदरी से नाराज नहीं होता मंदोदरी जो वो रामा को जो शिक्षा देती, देती है वो एकांत में शिक्षा देती है सबके सामने नहीं कहती लेकिन विभीषण है ये माल्यवंत है ये भरी सभा में रामा से इस प्रकार से बोल देते है कि कहा तुम किससे विरोध कर रहे हो और उसे नाराज भी हो जाते हैं तो रामा को वहां सभा में जब इस प्रकार की बात सुनता है तो उसे ज्यादा क्रोध आता है और उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है ये भी बात विभीषण ने भी ऐसे ही किया सभा में बैठ करके उसको रावण का विरोध किया प्रेस ने भी ऐसे ही किया शुक दूत आए थे शुक्र सारंग दूत आए थे भगवान राम का पता लगा करके उन्होंने आकर के जो रावण को भरी सभा में शिक्षा दी तो उनको भी इसी प्रकाश राम ने डाटा क्रोध किया उनके ऊपर तो सभा में आकर के जो रावण को शिक्षा दे रहा है सबके सामने तो मानता ही नहीं अकेले की भी बात मंदोदरी की नहीं मानता लेकिन वहां ऐसा नाराज नहीं होता जैसे कि इन लोगों से नाराज होने लगता है अब विभीषण के साथ में भी रावण ने विभीषण ने विभीषण को रावण ने समझाने की कोशिश की इस कारण कि की समझा जी हमारा भाई है इसको समझाओ लेकिन बहुत समझाने पर भी जब विभीषण नहीं माना तब रावण ने उसे निकाल दिया बात बात मारी उसे भगाया तो रावण को ये लगा कि विभीषण अगर यहाँ रहेगा तो ये जितने भी हमारे और पुत्र आदि है या नगरवासी जितने हैं इनके ऊपर उसका बहुत कुछ प्रभाव भी है और उन सबको हमारे विरोध कर देगा हमारे इसलिए इसको यहाँ से निकालो अलग करो इसलिए उसको विभीषण को लात मारी और अपने निकाली दिया लं से निकाल दिया उसको तो रावण अपनी युक्ति सोचता रहता विचार करता रहता कहाँ डांटना चाहिए कहाँ नहीं डांटना चाहिए कहाँ क्या करना चाहिए कहा नहीं क्या करना चाहिए ये अपनी युक्ति लगाता रहता सबके साथ एक सा व्यवहार उसका नहीं है क्योंकि परिस्थितियों का अंतर है संबंधों का अंतर है उसके कारण उनका जो है रावण की प्रतिक्रिया भी भिन्न भिन्न भिन प्रकार की है अब जब रावण ने इस प्रकार से कहा तो माल्यवंत को क्या हुआ की तेही अपने मन ऐसे अनुमाना ते मैने माल्यवंत ने माल्यवंत ने अपने मन में ये अनुमान किया अनुमान किया कि रावण को अब कोई शिक्षा काम कर नहीं रही है कोई भी समझाव बात समझ में नहीं आ रही इसके माने क्या है कि वजह चाहते ही कृपा निधान अब इसके माने इसकी मृत्यु आ गई है और भगवान इसको मारना चाहते हैं माने इसको जल्दी ही मुक्त कर देना चाहते हैं कृपा निधान भगवान मारना चाहते हैं कि इसको मारेंगे मुक्त हो जाएगी से। तो इसको ज्यादा दिन तक ये इस प्रकार से निशाचरी वेश में अपना में रहे शीघ्र ही इसका उद्धार हो जाए इसलिए भगवान जो है इसी प्रकार की ऐसी ही बुद्धि कर दी है भले से समझता कि भगवान ने ही रावण की बुद्धि ऐसी बना दी है और वो स्वयं मारना चाहते राम रावण को इसलिए रामण इस प्रकार का विचार बनाए हुए हैं तो सूठ गए वो कहा तो दुर्भा तो बस वहां से माल्यवंत रावण ने जब डाटा कालांग काला करो तो माल्यवंत उठ करके चला भी गया सूठ गये उठ करके चला गया लेकिन कहा तो दुर्भा दुर्भाग्य कहते हुए मारे गालियां देते चला गया है संस्कृत में हिन्दी में बोलते है गालियों को गाली देता चला गया माने इसके माने ये माल्यवंत जब गाली दे सकता है रावण को तो आंखें तो दिखाई सकता था पहले उसने आंखें जरूर दिखाई है उसको डाटा डपटा बहुत है रावण को और फिर भी रावण ने जब उसको भगा दिया तब तो माल्यवंत ने उसको गालियां दे दी गालियां देने के माने ये कि अब तुम्हारी मृत्यु आ गई है तो मरोगे जाओ ठीक है जो तुम्हारा हो परिणाम सो तो आपने भोगना ऐसे करके उसको कहकर के चला गया बाल्य मंत्री ने यह भी कहा कि पहली बार हमने तुमको तभी बताया था जब ये हनुमान आए थे जब विभीषण की बात थी तभी तुमको समझाया था कि देखो ये ऐसे भगवान राम से बैर लेना अच्छा नहीं है और तब तुम नहीं माने और अब तो उन्होंने आक्रमण कर दिया बानर सेना इत्यादि लेकर के आ भी गए और तुम्हारी सेना उनसे युद्ध किया तुम अपने मुंह से कह रहे हो कि पहले दिन आधी सेना मार दी उन लोगों ने जिनको कि तुम कहते थे कि हमारे भक्से खा जायेंगे निशाचर लोग इनको बान्डरों को उनका भोजन दरवाजे पे बैठे आ गया है उन बान्डरों ने ही तुम्हारी आधी सेना मार दी अभी तुम्हारी खुदी ठीक ठिकाने नहीं है इसके माने ये सब उसने डांटा बांटा कहा उसको कहा कि तब ये जो है ये रावण जो है उसके अब सब बातें तो पूरी पूरी हर जगह बार बार लिखी नहीं जा सकती है लेकिन लिखने में उसमें जो काव्य है महाकाव्य है तो उसको सब संतुलन बनाए रखना पड़ता है लेकिन माल्यवंत की रावण की इस प्रकार से काफी कहा सुनी हुई अंत में माल्यवंत उसको डांटता डपटता चला गया जब माल्यवंत चला गया तो अब दरबार में क्या होता है अब मेघनाथ जो है वो अपना रावण का पक्ष लेकर के उसका मेघनाथ का मेगनाद, उसका समर्थन करता है तो घन नादा घननाद मन मेघनाथ मेघनाथ जो है वो क्रोध करके बोला क्रोध को मैंने रावण से क्रोध नहीं किया क्रोध को मैंने उत्साहित होकर कहा क्रोध इस बात को दिखाया कि अगर इन्होंने आदि सेना कारबारी मार दी है तो कोई बात नहीं आज उसका बदला हम ले लेंगे उनकी सेना आधी क्या तथा तो ही ऐसे करके वो मानव सेना के ऊपर भगवान राम के ऊपर क्रोध व्यक्त करते हुए मेघनाथ रामन से समझाने लगा कहने लगा कौतुक प्रात देखिए हो मोहरा तुम कल देखना सवेरा होने दो युद्ध शुरू होने दो और फिर देख दो मेरा कौतुक देखना कौतुक मैंने ऐसा युद्ध करूँगा जो आश्चर्यजनक होगा ये साधारण युद्ध नहीं होगा बारा इसलिए उसको कौतुक करके बोलता कौतुक प्रात देखिए मोरा करिए बहुत कहा थोड़ा की मैं तो जितना भी कहूंगा वो सब थोड़ा हो और मैं जो करने जा रहा हूँ उससे भी ज्यादा होगा इसलिए क्या फिजुर्मे कहेंगे कहना कुछ नहीं थोड़ी देर बात है अभी सवेरा होता देख लेना कलम क्या करते हैं ऐसे करके मेघनाथ ने जो वो आश्वासन दिया रावण को हिम्मत बढ़ाई उसकी रावण की तो रावण भी संतुष्ट हुआ कहा मेघनाथ जो हमारा पुत्र है और ये हमारी नाक बचाएगा ऐसे करके आशा उसके ऊपर अपनी व्यक्ति की करी हूँ बहुत कहू का ये जैसे मेघनाथ का ये वचन है ये लोग बात जब कहीं आश्वासन देते हैं करते हैं तो इसको मुहावरे तरह से चौपाई को प्रयोग करते हैं अरे का तुम नहीं। देखो हम क्या करते हैं करियो का बहुत काम कहा थोड़ा ऐसे <coughs> लोग व्यवहार में बोलते हैं, चौपाइया बहुत सी जो ये है रामायण की है ये व्यवहार में मुहावरे की तरह से प्रयोग में आती है तो ये भी इस प्रकार का तो सुन शुक वचन भरोसा आवा तो मेघनाथ पुत्र है उसकी बात सुन करके रावण को भरोसा आया भरोसा आया कि मैंने अभी वो सब बैठकर के चिंता कर रहा था युद्ध कैसे किया जाए तो उसको अब लगा कि हाँ ठीक है मेघनाथ कहता है तो आपका युद्ध अच्छा युद्ध होगा और उसमें फिर ये बादल मारे जाएंगे, तो उसको मन में दृढ़ आई मजबूती आई उसके रावण के सुन शुद्ध वचन भरोसा आया और प्रीति समेत अंक बैठावा रावण ने अंग उसको मेघनाथ को अपना प्रेम प्रदर्शित किया कहा कि ये मेरा पुत्र ऐसा काम करना चाहिए पुत्र हो तो ऐसा होना चाहिए ऐसे करके उसको जो है वो प्रशंसा उसकी मेघनाथ की, की और उसको लेकर के अपने गोद में बैठा लाने पास अपने बैठाला और उसका पीठ थपथपाई उसका आश्वासन दिया और उसके समर्थन किया कि तुम जैसे वीर बहादुर लोगों की आवश्यकता है तो कर्त विचार भय भिन सारा तो इसके माने है ये ऐसे नहीं हुआ थोड़ी देर सभा नहीं हुई रात भर और भी फिर विचार हुआ मानो रामन ने मेघनाथ से पूछा ठीक है तुम कल युद्ध करोगे तो तुम तो एक फाटक पर युद्ध करोगे एक स्थान पर करोगे बाकी और कहा होना चाहिए और बहुत से जो दूसरे दूसरे सेनापति और द्वारों पर लगाए गए थे उधर इत्यादि हुए मारे गए सब उनका क्या होना चाहिए कौन सेनापति बनाया जाए किस प्रकार युद्ध किया जाए कैसे विवाह का सेना बनाई जाए किले के भीतर युद्ध किया जाए किले से बाहर निकल के युद्ध किया जाए ये सब बातें विस्तार सहित रात्र में होती रही मेघनाथ से और उसी प्रश परामर्श हुआ और कोई रावण को कोई मंत्री कोई सलाह नहीं दे सका जो मंत्री सलाह देने वाला तो उसे भगाई दिया बस रावण और मेघनाजिनी के आपस में मंत्रणा होती है प्लानिंग बनती है कि कल दूसरे दिन कैसे युद्ध होगा उसी युद्ध में जो युद्ध की नीति थी वो अब आज बदल जाती है दूसरे दिन से युद्ध जो होता है दूसरे प्रकार से होता है पहले दिन जो युद्ध हुआ था वो किले के भीतर से हुआ था तो इनको बानरों को सबको किले के ऊपर चलना पड़ा था किले के भीतर घुसना पड़ा था और किले के भीतर युद्ध हुई और किले की छतरों के ऊपर युद्ध हुआ पहले दिन का युद्ध ये था तो रावण सिंह मेघनाथ से बात हुई तभी ये हुआ कि किले के भीतर रहकर युद्ध करना ठीक नहीं है बानदर लोग तो ऊपर चढ़े आते हैं कूटफांद करके आ जाते हैं और किले के भीतर पर युद्ध होता है तो फिर वहां तक तो फिर सब कि जितने किले के भीतर रहने वाले जितने सब में हाहाकार मच जाता है और बड़ी अशांति फैलती है वो ठीक नहीं युद्ध करना हमको चाहिए कि किले के भीतर नहीं बाहर निकल करके अपनी सेना निकाल करके आवे मैदान में आकर के हम लोग लड़े जिससे किले के भीतर सुरक्षा रहे शांति रहे वहां गड़बड़ी न होने पाए। <coughs> ऐसे करके ये है ये स्ट्रेटेजी ऑफ वार चेंज हो जाती है आज रात में मेघनाथ से रावण की जब बात होती है अब आगे के युद्ध देखते हैं तो ऐसे युद्ध होता है प्रथम दिन की तरह से युद्ध नहीं होता दूसरे दिन युद्ध की <coughs> कि जो इस प्रकार की युद्ध रूप है वो बदल जाता है तो दु, अब दूसरे दिन का युद्ध शुरू होता है तो कर्त विचार भयो भय सारा दिन चार महीने सवेरा हो गया और फिर युद्ध का होता है तो लागे कपि पुण्य चहु द्वारा बस बानव आ और बानर गए और चारों दरवाजों जो चारों फाटक थे उन फाटक को आकर करके बानव सेना आकर के इकट्ठी हो गयी और प्रतीक्षा करने लगे युद्ध करने के लिए निशाक्षरों का आश्रम उनके ऊपर हो और युद्ध हो शुरू हो गया निशाचन लोग उनकी तरफ के भी सैनिक लोग थे जब देखा कि बारह लोग आ गए तो उन्होंने भी युद्ध प्रारंभ कर दिया तो कपि ने दुर्गट गढ़ घेरा तो मानर तो अपराध तक राम मानर असंख्य मानर है तो सबके सभी इकट्ठे होकर के कि सारा किला चार तरफ तो से घेर लिया दुर्गट गढ़ घेरा माने वो लंका का किला जो है दुर्घट दुर्घटवान है जिसके में ऊपर चढ़ना तोड़ना किले का विध्वंस करना बड़ा मुश्किल था ऐसे मजबूत किले को भी जाकर के बादरों ने चारों तरफ से घेर लिया नगर कुलाहल लाहल भयो घनेरा और जब बानर आ गए वो सब चारों तरफ किला गिर गया तो नगर में फिर हाहाकार मच गया कि देखो बाना सेना चला गई और फिर युद्ध शुरू हो गया ये बानर गई नहीं अब युद्ध फिर हो रहा है तो इसलिए फिर उनको बानरों का आना सुनकर के नगर में कोला अलध जाता है विविध आयु धर्म निश्चर धाये जब बानों ने ऐसा किया तो निशाचर लोग अपने अपने असर लेकर के अब उनकी आज गिनती नहीं गिनाते कल गिना दिया था परिध मुस्तक और तलवार बर्छी कांता ये सब ले लेकर के फरसा वगैरा ले लेकर के ये सब निशाचर लोग सब आ गए ये सब विविध आयुद्ध ये सब ले लेकर के निशाचर युद्ध करने आ गए तो गलते पर्वत शिखर ढाए और निशाचरों ने पर्वतों पर लेकर ले के पत्थर जो इकट्ठे किए थे किले के ऊपर उन पत्थरों को ले लेकर के के ऊपर फेंका मारने के लिए इस प्रकार से तो ढाए महीधर शिखर कोटे ने विविध विविध गोला चले ढाए महीधर निशाचरों ने बड़े बड़े पत्थर महीधर बने ये पत्थर उनके जो है वो शिखर टे तमाम एक के चारों तरफ पत्थर पत्थर फेंके उनके ऊपर विविध विविध गोला चले और उन्होंने गोला भी देखो तो गोला पहले अब आजकल तो गोले चलने लगे टोप में घर करके टोप के गोले टोप जब उसके पहले नहीं थी तो गोले तभी बनते थे लोहे के भारी, भारी भारी गोले बना और के लिए और किले के ऊपर से अगर हाथ से फेंक दिए गए या कोई चीज फेंकने के लिए लोहो को फेंकने के लिए कोई यंत्र बना दिया धक्का मार करके फेंका दूर पर गोला गिरा जा करके ऐसा कुछ उन्होंने बना लिया बारूद का भी प्रयोग करते हो तो भी इस प्रकार से गोलों को फेंक करके लोगों को मारने की प्रथा प्राचीन काल में भी रही बाद में फिर उनको गोलों को फेंकने के लिए बारूद का इस्तेमाल करने लगे तो के भीतर जो है गोला रखा और नीचे बारूद रखी तो बारूद जब फट गई तो उसने गोली को धक्का मार करके गिरा दिया बाहर तो गोले लोहे के ही होते थे बारूद उनको दूर तक फेंक देती ऐसी तो बनी अब फिर बाद में गोले अब लोहे के गोले नहीं अब वो ऐसे बनने लगे गोले की लकड़ी के खोल के बना करके और उसके भीतर जो वो भी भर दिया बारूदी भी भर दी अब इस प्रकार से गोला दूसरे तरह के बनने लगे आ, उनके भीतर छर्रे और उसके लोहे के टुकड़े कांच के टुकड़े ये सब भर करके गोले के भीतर अब वो उसको फायर करने लगे इस प्रकार ऐसे बन गए अब फिर तो आगे चल करके ये हुआ कि अब आजकल जो है वो हो मिसाइल वगैरह बनने लगी तो उनके गोले भी कॉम्प्लीकेटेड बनने लगे तरह तरह के हो गए तो ये धीरे धीरे करके इस प्रकार बदला गोले तो पहले भी चलते थे और तुलसीदास जी ने जब लिखा उस समय तो मुगल पीरियड था और गोले उन्होंने हो सकता देखे भी हों सुने भी हो उनके समय में तो गोलों का प्रयोग उन्होंने लिख दिया लेकिन तुलसीदास की पहले की रामायण प्राचीन रामायण वाल्मीकि रामायण अध्यात् रामायण व्यास की रामायण वो भी कम से कम होनी तो चाहिए ज्यादा प्राणी लेकिन हजार दो हजार वर्ष की प्राणी होगी तो भी वो समय जो है वो हो, उन लोगों ने भी गोलों का वर्णन किया है और यंत्र का भी वर्णन किया है कि किले में फाटकों के ऊपर यंत्र लगा रखे थे राम अब यंत्र क्या थे यंत्र शब्द का प्रयोग करते हैं अपनी किले की रक्षा करने के लिए यंत्र लगे हुए और तो गोलों का प्रयोग करते थे तो तुलसीदास जी ने वहां से भी बाल्मीकि रामायण इत्याग से लिया इन गोलों का प्रयोग कर तो ये इस प्रकार से जो ये है गोले का भी प्रसंग आता फिर कहते हैं गहरात जिम पविपात गर्जत जन प्रलय के बादले और वे सब के सब ऐसे आक्रमण कर रहे हैं निशाचर लोग कि गहरात जिम सचारो वर्ष जैसे बादल घेरा रहे हों ऐसे आ गए पविपात गर्जत जैसे बादल जो है पाइपात करते हैं है, माने उनका जो है बिजली गिरती है तैसे ये लोग पत्थर जैसे फेंकते हैं और गर्जत जैसे बादल गरजते हैं इस प्रकार रहे हैं माना ये किले के ऊपर जितने निशाचर लोग इकट्ठे उनकी सेना इकट्ठी है वो बिल्कुल बादलों की तरह से जैसे बादल गरजते हैं तैसे गरजते भी हैं जैसे कि ओलों की वर्षा हो रही है तैसे ये लोग पत्थर भी बरसा रहे हैं जैसे बादल काले होते हैं ऐसे निशाचरों में काले काले निशाचर चारों तरफ तो उसके किले के ऊपर दिखाई देते हैं तो गहरात जमें पविपात गरजत जन प्रलय के बादले और ऐसे ही प्रलय के बादल प्रदेय के बादल ऐसे कि बहुत पानी बरता जाता है गिरता जाता है और विनाश होता चला जाता होता चला जाए रुकता ही नहीं ऐसे ही निशाचर लोग कर रहे हैं तो मरकट बिकट बटे जोटा तो और बानर जो है ये भी बड़े बड़े शक्तिशाली बानर है ये भी सब इकट्ठे हो करके उनका मुकाबला कर रहे हैं लड़ रहे हैं गर्जर ये ये सबके साथ जुटत तो और कटत और इसके साथ साथ जो है ये सब जो है उनके पत्थर गिरते हैं अस्त्र शस्त्र लेते हैं तो बानर भी कटते जाते हैं लेकिन कहते हैं न लटा लटत तो तन जर्जर भय बानरों के शरीर घायल होकर के शरीर तो जर्जर जर हो गए लेकिन न लटा लटक लटक के माने कमजोर नहीं फिर भी पड़ युद्ध करने में फिर भी डटे हुए बानर लोग जो है घायल होकर के बिहार नहीं मानते युद्ध करते जा रहे हैं दही सही ही गड़ा पर चला मैं जो पत्थर ऊपर से किले के ऊपर फेंके जाते हैं उन्हीं पत्थरों को लेकर के बात फिर उन्हीं फेंक के मारते हैं उनको और जहाँ सो निश्चर्य है और जहाँ वे पत्थर निशाचरों के ऊपर निशाचर जाकर के पड़ते हैं निशाचर जहाँ के कहा वही मर जाते हैं। इस प्रकार से दोनों तरफ से बाधरों का और निशाचरों का युद्ध प्रातः काल शुरू हो गया और ये चलता रहा दोपहर के पूर्व तक इस प्रकार का युद्ध चलता रहा ये प्रथम युद्ध प्रातः काल का इस तरह से हुआ जब ये दोपहर को होने आ गई तब अब जो है वो मेघनाथ जो हो वो अपने युद्ध कर, युद्ध के लिए निकलता है अब मेघनाथ क्यों निकलता है अब वो अभी तक तो देखता रहा कि ये सब क्या हो रहा है युद्ध निशाचर कर रहे हैं कभी बानर लड़ रहे हैं कौन जीतता कौन हारता है ये देख लेता हो और जब देख लेता है कि निशाचर लोग फिर मरने लगे और ये बानर लोग ये फिर शक्तिशाली होने लगे तब तो मेघनाथ युद्ध करने के लिए निकलता है एक बात दूसरी बात यह कि मेघनाथ जैसे जो मुख्य योद्धा है ये लोग युद्ध करने के लिए जब निकलते हैं तो थोड़ी अपनी बुद्धि भी लगाते हैं सवेरे सवेरे से युद्ध करने के लिए नहीं जुट जाते हैं जब युद्ध कुछ हो चुकता है तब उसके बाद निकलते हैं दोपहरों पैर में निकलेंगे दोपहर के बाद निकलेंगे तो क्यों होगा उस समय में जो है नई ताकत होगी अभी उनमें जो है थकान तक होगी नहीं बाकी सब लोग जैसे कि बंदर लोग लड़ रहे हैं तो लड़ते लड़ते दोपहर तक मानो कुछ न कुछ थक गए अब मेघनाथ वहां से निकलता है और आक्रमण करता है तो होता क्या है कि ये थके हुए बांधरों के ऊपर आक्रमण करेगा तो उसका प्रहार ज्यादा जोरदार होगा और बांधरों का विध्वंस हो जाएगा ऐसे सोच करके भी नई शक्ति लेकर के देर युद्ध करने के लिए निकलता है इधर क्या होता है तो अब कोई कोई मेघनाथ रावण यही थोड़ी युद्ध कला जानते हैं इधर ये भी सब जानते हैं हनुमान अंगद इत्यादि जितने हैं ये भगवान राम है ये सब ये लोग भी युद्ध कला को जानते हैं तो ये भी लोग क्या करते हैं कि जब तक रावण की तरफ से कोई मुख्य योद्धा युद्ध करने के लिए नहीं आता तब तक ये भी युद्ध करते ये अपनी शक्ति का संचय रखते हैं और देखते हैं कि कोई प्रधान सेनापति इधर की तरफ से रावण की तरफ से आवे मैदान में युद्ध करने के लिए तब उससे भिड़े इन साधारण साक्षरों को तो बानरों को लड़ने ले दो इनसे जीते हारे जो कुछ हो इनको लड़ने दो तब जब मेघनाथ से आता है लड़ने के लिए तब इधर से भी मुख्य योद्धा लड़ने को तैयार होते हैं देखो ये इस प्रकार युद्ध कला का वर्णन कैसे की युद्ध कैसी किया जाता है किन बातों को ध्यान में रखा जाता है वो सब इस प्रकार करते हैं तो मेघनाथ ने क्या किया वो युद्ध करने की मेघनाथ सुनिश्रवण अस की गढ़ छेका आए तो मेघनाथ ने जब सुना इस प्रकार से बानरों ने आकर के गढ़ को घेर लिया और अब वो गढ़ के ऊपर कूदना ही चाहते हैं उसके किले के भीतर घुसना चाहते हैं बस ये जब देखा जो और कर लोग कमजोर पड़ रहे हैं ये सब जब उसने मेघनाथ ने सुन लिया तब वो निकला उतरे वो वीर दुर्गते सन्मुख चले बजाय इसकी युक्ति थी इसी का निश्चय रात्र हुआ था की उतरे वो वीर दुर्गते वो मेघनाथ वीर दुर्ग से बाहर निकल आया समूह के चले हुए बजाय आमने सामने युद्ध करने चला किले के भीतर सब ये युद्ध नहीं करता मैदान में आकर के युद्ध करने के लिए अपना रथ लेकर के अस्त्र शस्त्र इत्यादि लेकर के धनुष्मान लिए हुए ये मैदान में आकर के युद्ध करने के लिए आ गया अब आज ये केस का कैसा चलता है अब ये ध्यान रखना है की मेघनाथ जो वो काम का प्रतीक है कामनाओं का तब उसके युद्ध होता है तो कौन युद्ध करेगा कैसे युद्ध होता है ये आगे